मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहाँ ये ना पूछो किधर ये ना पूछो कहाँ सजदे में घुसन के झुक गया सुमा लो शुरू हो गई सजदे में हुस्न के जाओ जहाँ कहीं आँखों से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुजूर जादू ने गाहों का छाया सुरूर ऐसे में बह के तो किसका कुसूर सजदे में हुस्न के झुक गया सुमा लो शुरू हो गई प्यार की दासना मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहां ये ना पूछो कि धर ये पूछो मैं चली, मैं चली। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो फिर से एक बार हम वापस आते हैं उन्हीं शहरों की तरफ जिनमें की हमने थोड़ा बहुत या कुछ समय गुजारा है या जो शहर हमारी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं तो साहब उस श्रृंखला में हमने कई शहर तो कवर कर लिए मगर आज एक बिल्कुल अनजान सा शहर आपके सामने लेकर आ रहा हूं नहीं, और नहीं। उसका नाम है जौनपुर देखिए हमारी पत्नी ने बीच में उ करना शुरू कर दिया ये कोई गाने की शुरुआत नहीं, नहीं है ये उनके मुंह में कुछ भरा हुआ है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है वही मौका देखकर मैंने बोलना शुरू कर दिया था अनजान आपके लिए होगा हाँ मतलब हमारे लिए जौनपुर शब्द शब्द नहीं शहर शहर नहीं घर है परिवार है बाग है बगीचा है खेत बिल्कुल सही कहा है। आपने बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बड़े होते हुए समय का एक हिस्सा है तो साहब बाबा है, आज है, उस जौनपुर शहर की बात हम कर रहे हैं जो हम दोनों की जिंदगी में किसी न किसी तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो चलिए पहले मैं अपनी बात करता हूँ फिर बीच में हमारी पत्नी बोलेंगी तो है ही तो उनकी भी बातें आएंगी तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जौनपुर शहर की एक बहुत खास बात है वो हमारे बंबई में रहने वाले दोस्त सबसे ज़्यादा पहचान सकेंगे वो इसलिए कि अगर आप किसी टैक्सी वाले से बंबई में पूछे भाई साहब आप तो बंबई के नहीं लगते हैं आप कहां से आए हैं साहब भरोसा करिए वो नाम लेता है जॉनपुर का अब सवाल यह है कि वो जॉनपुर का नाम क्यों लेता है वो जौनपुर का नाम इसलिए लेता है कि शायद जौनपुर एक ऐसी जगह है जिसको लोग जानते भी हैं यानी नाम तो सुना होता है मगर शायद ही कोई उसका मतलब बता सके वो कहां है तो वो उत्तर प्रदेश भी हो जाता है कभी कभी तो बिहारी लोग भी जौनपुर को अपना शहर बता देते हैं अच्छा? आप अगर जो सचमुच में उनसे पूछे जौनपुर में कहा तब वो बताते हैं कि साहब वो एक्चुअली जौनपुर के पास है तो चलिए खैर तो जौनपुर के बहुत से कहानियाँ किस्से हैं उसकी तो बातें करेंगे मगर हम सबसे पहले अपनी जिंदगी में जौनपुर क्यों आया वो बता देते हैं साहब हम बनारस में नए नए गए थे कक्षा दस में पढ़ रहे थे और साहब कक्षा दस में हम चूंकि एक गाँव से आए थे ना तो हमारे लिए बनारस शहर बहुत ही चमक दमक से भरा हुआ और क्वींस कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज उसमें इतने सारे तेज तेज लड़के और उनके उनसे बातें करना वहाँ पर मास्टर साहब मास्टर साहब नहीं कहलाते थे गुरुजी कहलाते थे कितना अच्छा लगता होगा हाँ साहब हमारे लिए तो हर चीज़ बिल्कुल नई थी और जैसा कि शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरी उम्र काफ़ी कम थी जब मैं कक्षा दस में वहाँ पहुँचा हूँ तो साहब क्या हुआ कि एक ये हुआ कि साहब यहाँ से बाहर एक टीम जा रही है एक मतलब कंपटीशन है सेंट जॉन्स फर्स्ट एड कंपटीशन और साहब हमारे क्लास टीचर साहब जो थे उन्होंने हमें ना मालूम क्यों मुझे ये नहीं मालूम शायद मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी अंग्रेजी बोल लेता था या थोड़ा बहुत बातचीत करने में मेरे अंदर शायद थोड़ा सा सलीका ज्यादा था तो उन्होंने साहब मुझे और कक्षा के जो अच्छे मतलब बहुत क्या बोलते तेज लड़के थे उनको चुन लिया हाँ सलीका था उस समय था आज नहीं है वो अलग बात है खैर साहब तो साहब हो गया कि भाई जौनपुर जाना है तो हमने घर आकर बताया कि साहब हमको फर्स्ट एड की एक टीम में जौनपुर भेजा जा रहा है तो हमारे पिताजी ने पूछा कि तुम फर्स्ट एड के बारे में क्या जानते हो हमने कहा नहीं साहब वो जो हमारे यहाँ एक, एक एक्स्ट्रा वो होता मतलब हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीखना होता था तो हमने फर्स्ट एड के बारे में जो होता था वो काफी सीख लिया था वा? वो कैसे पट्टी बांधी जाती है और क्या थर्मामीटर कैसे लगाते वगैरह वगैरह ये सब तो साहब खैर हो सकता है कि उसमें हमारी मतलब एक्सपर्टाइज को देख करके हमको लिया गया क्योंकि हम पट्टी वट्टी बहुत अच्छी बांध लेते थे जी आप डॉक्टर तो, तो जौनपुर जाने के लिए हम लोग एक बस अड्डे ले जाए गए और वहां से एक बस में बैठ के हम गए आपको हम ये बता रहे हैं जौनपुर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार हम अकेले, अकेले मतलब माता पिता के संरक्षण के बगैर हाँ। किसी ट्रिप पर गए जौनपुर शहर हाँ। बनारस से अट्ठावन किलोमीटर दूर है हाँ इसकी भी एक कहानी है वो आपको अभी बताएंगे हाँ। तो साहब वो अट्ठावन किलोमीटर दूर शहर वहाँ पर ले जाए गए और जब तक हम लोग जौनपुर पहुँचे मुझे लगता है उस समय तक थोड़ा शाम हो चुकी थी तो साहब बस जो थी वो रुकवा ली गई जौनपुर में एक वो डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है टी डी उस समय टी डी इंटर कॉलेज कहलाता था यानी तिलकधारी इंटर कॉलेज हालांकि अब तो मुझे पता है कि वहां पर शायद तिलकधारी यूनिवर्सिटी भी बस स्टेशन के पहले हाँ मुझे हमारे बाबा का बहुत कंट्रीब्यूशन था सब स्कूल में वो चाहते थे की उनके जिंदगी में था की टीडी कॉलेज में कॉम्पिटिशन होना था और उस कॉम्पिटिशन में जाने आने मतलब जो स्कूल आए थे जो भी हिस्सा लेने के लिए उनमें से हर स्कूल को एक एक कमरा दे दिया गया था अब साहब हम आपको ये बता दें कि आ, उस जमाने में रहने का इंतज़ाम ये था कि हर एक कमरे में पुआल बिछा हुआ था और साहब उस पुआल के ऊपर वो जो पतले वाले गद्दे होते हैं जो टेंट हाउस में मिलते हैं वो लगे हुए थे और साहब उनके ऊपर सफ़ेद चादरें पड़ी थीं। जाड़े के दिन थे तो कम्बल भी साहब कंबल वो पुआल का बिस्तर मुझे अच्छी तरह से याद है हालांकि यह घटना 1966 की है यानी कि अगर आप सच पूछिए तो 50 पच्च, 51 साल 60 साल कितने हो गए मुझे मैं हिसाब नहीं लगा सकता 36 और 25 50 60 61 साल पहले की घटना है तो साहब वहां पर ये बिस्तर बिछे हुए थे हम लोगों को वहाँ ले जाया गया और उसके बाद खाने का इंतज़ाम कुछ ये था कि हम लोगों को आलू और पूड़ी के पैकेट मिल गए थे पानी पीने के लिए बाहर नल था वहाँ जाकर पानी पीना था अब मुझे ये नहीं ख्याल है कि बाक़ी बाथरूम टॉयलेट क्या इंतज़ाम थे वो मुझे याद नहीं है खैर साहब तो इस प्रकार से पहली शाम और रात वहाँ गुजरी अगले दिन सुबह हम लोगों का कंपटीशन था तो उसमें जाना था साहब हमारा कॉलेज उस कंपटीशन में जब गया तो वहाँ पर जो जो भी टीचर या जो जज वगैरह जो भी थे उन्होंने कहा कि इतने छोटे बच्चे को आप लेकर के आए हैं ये तो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता हमारे अध्यापक ने बहुत समझाने की कोशिश की साहब ये लड़का जो है दसवीं कक्षा का है उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता खैर अब चुकी जो भी बात रही हो मास्टर साहब ने शायद कोशिश तो की समझाने की मगर शायद वो पर्याप्त सीनियोरिटी के नहीं थे या जो भी वजह रही हो हमको साहब उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो हम किनारे की तरफ बैठे रहे हमारे यहां की टीम ने हिस्सा लिया और आपको हम ये बता दें हमारी टीम को शायद सेकंड पोजीशन मिली थी मैं से शायद इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी टीम को पहला नंबर नहीं मिला था ये मुझे अच्छी तरह से याद है मगर हम लोगों को इनाम मिला था तो साहब खैर इनाम लेने वालों में तो हम भी शामिल थे वो गले में जो मेडल वगैरह डाला गया वो हम भी उसमें थे खैर और साहब अगले दिन शाम की बस हम लोगों को वही वैसे ही बस जो थी वो टी डी कॉलेज के सामने रुकी और हम लोग वहां से वापस आ गए अब मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको इसके बारे में यानी प्आल पर बिस्तर के बारे में बताऊंगा अभी मैं आजकल हाल फिलहाल में पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चे ईरान में फंस गए थे तो भारत सरकार ने ईरान की सरकार से बात करके और कैसे भी करके चुकी वहाँ युद्ध की विभीषिका शुरू हो चुकी थी उन्होंने कहा कि साहब मुख्यमंत्री महोदय ने भी आवाज़ लगाई कि भाई वहाँ से हमारे बच्चों को बचाइए वगैरह वगैरह तो साहब उनको लाया गया मतलब बाकायदा एयरलिफ्ट करके उनको लाया गया किसी तरह से साहब उन बच्चों ने बाद में आकर बजाय इसके कि वो ये कहें कि हमको हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमको बचा कर ले आए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जिन बसों में हमें लाया गया वो बसें बेहद गंदी थीं मैं यही कह सकता हूँ साहब कि इस कदर शर्म की बात है मतलब इससे ज़्यादा चता और कुछ नहीं हो सकती कि आप जो आपके साथ भला करता है आप उसका आभार व्यक्त करने के बजाय उसकी कमियां निकालें हाँ। गलतियां ढूंढें हाँ। मतलब ये कृतघ्नता है एक तरह से मैं तो यही कहूँगा खैर अब साहब चलिए तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आजकल क्या हालात हो गए हैं और उस समय क्या हालात थे खैर तो साहब एक तो हमारी जौनपुर की ये याद है दूसरा हम आपको बताएं साहब हम इतिहास काफ़ी पढ़ते रहते हैं और कुछ इम्तहानों के चलते पढ़ना पड़ा कुछ किन्हीं अन्य कारणों से इतिहास पढ़ना पड़ा तो उसमें ये पता चला कि जौनपुर का ऐतिहासिक महत्व बहुत है यानी कि जौनपुर का जो मतलब जो बादशाह यानी ये सल्तनत के टाइम से यूँ समझिए कि सल्तनत के समय से जौनपुर एक बहुत बड़ा राज्य था जौनपुर और में एक किला है हाँ बराबर बिल्कुल सही आपने कहा जिक्रता हो आता है साहब और ये सल्तनत के जमाने से है यानी कि सन 1200-1300 के जमाने से जौनपुर का जिक्र आता है और शायद आप लोगों को याद हो लोधी वंश यानी जो दिल्ली में लोधी था, हाँ। उस लोधी वंश वंश था, उस की शुरुआत, हाँ। यहीं से हुई थी, अच्छा ये हमें नहीं मालूम, जी हाँ साहब और जौनपुर के शेरशाह सूरी को कौन नहीं जानता तो साहब शेरशाह सूरी यानी कि हमारी जो जीटी रोड है हाँ। उस पर शेरशाह सूरी का काफी नाम है हालांकि जीटी रोड के बारे में कहा तो यह जाता है हाँ। कि सम्राट अशोक ने हाँ। ये रास्ता बनवाया था हाँ। मगर शायद उसकी मेंटेनेंस रख रखा हो या उसमें कुछ नव निर्माण हाँ। ये सब इसके लिए शेरशाह सूरी को मतलब भी क्रेडिट जाता है इसका। तो और, और ग्राम ट्रंक रोड की कल्पना किसकी थी? कल्पना सम्राट अशोक की थी वाह, गजब कल्पना। तो साहब ये जो और उसके मैं इन्होंने उसमें जो थे वो हर एक, एक कुछ निश्चित दूरी पर हाँ। वो बनवाए थे की चौकिया सराय कुएं थे ये, सब लगवाया गया। ये सब किया गया था। बात को हम बीच में रोक रहे हैं पापा की पोस्टिंग आजमगढ़ थी और हम लोग हमें याद नहीं आता कि वीकेंड देखा जाता था या क्या देखा जाता था जब देखो तब गाड़ी में बैठे और जौनपुर और आजमगढ़ वही सेम डिस्टेंस 58 एट किलोमीटर्स हम लोग आते थे तो 90 परसेंट जो रास्ता था पेड़ों की छाओ में से ही निकलता था हाँ तो ये बहुत पेड़? नहीं पहले तो जो भी राजमार्ग बनते थे हाँ, तो मुझको लगता है कि राजमार्गों पर बड़े बड़े पेड़ लगाना ये, ये बहुत, हाँ, हाँ, हाँ ये हाँ, बात जो थी ये एक धर्म का कार्य भी माना जाता था हाँ, और शायद पर्यावरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा अच्छा चूंकि आपने अट्ठावन किलोमीटर की बात कही तो आपको ये बता दें कि सन 60 के दशक में यानी कि 60 और 70 के दशक में हाँ। बनारस में वरुणा पुल है एक हाँ है। वरुणा पुल पर एक बोर्ड लगा था पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से हाँ। उस बोर्ड पर हिंदी में और अंग्रेजी में हाँ। दोनों पर जौनपुर की दूरी लिखी हुई थी हाँ। तो साहब जौनपुर हिंदी में सत्तावन किलोमीटर था और अंग्रेजी में अट्ठावन किलोमीटर था साहब हम लोगों ने उसकी तस्वीर खींचकर मतलब मैंने और मेरे भाई ने हाँ। हमारे पास एक कैमरा था ब्लैक एंड वाइट हम लोगों ने उसकी तस्वीर खींची आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहा होगा क्योंकि बारह ही तस्वीरों का रोल आता था हाँ। उसमें से एक फोटो खींच उसकी फोटो हम लोगों ने धर्मयुग में भेजने की कोशिश की थी खैर वो छपी नहीं बात दूसरी है मगर वो फोटो हमारे पास कहीं ना कहीं अभी भी जरूर होगी कि हिंदी में सत्तावन और अंग्रेजी में फिफ्टी एट किलोमीटर तो साहब ये तो सत्तावन अट्ठावन किलोमीटर की बात है अच्छा अब आपको जौनपुर की दूसरी महत्ता बता दे जो कि अब तक आप समझ ही गए होंगे हमारा जब विवाह हुआ ना साहब तो हमसे यह बताया गया कि यह लड़की जौनपुर की रहने वाली है यार हम आपको सच बता रहे हैं कि हम चकरा गए थे कि यार जौनपुर ऐसा ये तो बड़े मतलब शर्मिंदगी की बात होगी कि हम ये कहें कि साहब हमारी पत्नी जो है क्योंकि हमारे हिसाब से जौनपुर एक बेहद ही छोटा और मतलब जिसे बोलते हैं ना नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप की जगह हम आपकी शंकाएं दूर कर दें या नहीं नहीं दूर कर दी अभी कर अभी शंकाएं दूर नहीं, हो नहीं, चुकी हैं साहब बिल्कुल पक्का है जान के बहुत आश्चर्य अब तो आपको तो नहीं होगा लेकिन बाकी लोगों को शायद हो जौनपुर की लड़कियां और मूलिया बहुत मशहूर है एंड थर्ड इज बेनी राम देवी प्रसाद जी की इमरती तो साहब क्या बताए आपको लड़की मूली और इमरती तो साहब ये तो तीनों बातें बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना अलग अलग हैं और एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं मगर हम आपको ये तो यकीन दिला सकते हैं कि साहब जब हमको जौनपुर के बारे में उस वक्त उतना ज्ञान तो था नहीं हम तो एक ही बार गए थे मगर बाद में जौनपुर से कई बार क्योंकि बनारस से लखनऊ जाने के रास्ते में जौनपुर शहर से होकर जाना पड़ता था धीरे धीरे करते करते जौनपुर शहर में मैं देख मेरे देखते देखते इतना बड़ा और इतना भीड़ भरा हो चुका है कि साहब पूछे मत जौनपुर की एक कहानी और भी मुझको मालूम है जिसमें ये कहा गया हमारे एक मित्र थे वो जौनपुर के पास किसी शाखा में पोस्ट हुए तो जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक में होता है साहब यहाँ के साहब लोग जब कभी चलते हैं तो यहाँ इनके साहबों के लिए बिल्कुल अंग्रेज़ी इंतज़ाम किए जाते हैं अंग्रेजी? जैसे जी हाँ साहब जैसे हमारे यहाँ एक साहब थे वो हमारे पा हज़ारवीं शाखा खुलनी थी हाँ। सतबरवा नाम की जगह पर आप भरोसा करिए साहब सतबरवा में चूँकि वो जो हमारे बड़े साहब वहाँ गए थे उनको एक रात गुजारनी थी तो सतबरवा के पास एक कोई फॉरेस्ट में गेस्ट हाउस था साहब उस गेस्ट हाउस को ठीक करने के लिए यानी कि चूंकि साहब को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है उसको ठीक करने के लिए कई लोगों की टीम गई वहां के पर्दे बदले गए वहां के बिस्तर तकीय चादर बदले गए क्योंकि साहब पता नहीं शायद आराम ही करना चाहें साहब को आराम करने का वहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं था मगर शायद करना चाहें तो साहब उस शायद के लिए तो उसी तरह से एक साहब आ रहे थे बड़े साहब थे जौनपुर आ रहे थे सॉरी बनारस आ रहे थे तो ये हुआ कि साहब जौनपुर में उनके लिए देखिए ये भारतीय स्टेट बैंक में बड़ा सेवा भाव का बड़ा इंतजाम इन, रहता है <coughs> तो जो हो रही है। तो जो जौनपुर के आ, मतलब आ, साहब थे उन्होंने कहा कि भाई चूँकि बड़े साहब यहाँ से गुजरेंगे तो जौनपुर में उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए तो ये कहा गया कि साहब जौनपुर में उस समय जो भी मतलब ये मैं आपको बात तो थोड़ी पुरानी बता रहा हूँ तीस चालीस साल पहले की तो उस जमाने में ये हुआ कि साहब जौनपुर में कोई बहुत अच्छा यानी कि हमारी पत्नी तो हालांकि नहीं मानेंगी बेनी प्रसाद देवी बेनी राम देवी प्रसाद उनकी उनके का भुना काजू मगर सा, दिस मगर साहब के लिए इससे ज्यादा कुछ चाहिए था साहब बनारस से इंतजाम होकर के गया था और कांटे चम्मच छरिया भी बनारस से गए थे आपको बहुत बुरा लग रहा है मगर क्या बताए साहब भारतीय स्टेट बैंक के साहबों को जौनपुर की चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती और हमें चूंकि पसंद आई तो हमें लगता है इसीलिए हमें साहब बनने का अवसर नहीं मिला क्या कहती हैं आप नहीं आप ऐसे ही ठीक हैं आप बेसाहबी में ही बहुत ज्यादा ओके चलिए साहब तो ये जौनपुर की दूसरी बात अब देखिए हमारी पत्नी भी अपने आपसे जौनपुर के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना चाहती है जैसे उन्होंने कहा ना कि जौनपुर उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं है जौनपुर उनके लिए है, एक बचपन है एक परिवार है एक घर है हमारे बाबा जो थे वो बहुत ही जाने माने वकील थे जौनपुर में बाबू प्यारे मोहन एडवोकेट के नाम से कोई भी कुछ भी पूछे कहीं भी पूछे पहुंचा दिया जाता था घर ये तो एक बात हुई और हम हमारे लिए जौनपुर का हिस्ट्री और जोग्राफ़ी से कोई लेना देना नहीं हम लोग घर पहुँच गए सब बच्चे सभी लोग आते थे रिश्तेदार लोग हर समय कोई न कोई रहता था हम सब बच्चे मस्त बड़ा घर खुली छत खुला आंगन खुला मैदान कहीं क्रिकेट हो रहा है बच्चों की टीम क्रिकेट खेलने चली गई कहीं पतंगबाज़ी हो रही है और हमारी जो दादी थी अम्मा वो हाँक हाँक के बुलवाती रहती थी हम लोग शक्ल दिखा के फिर अपने अपने खेल में मस्त हो जाते थे मुझको ख्याल है आपने एक बार ये भी बताया था जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जौनपुर में बेसिकली ग्रामीण संस्कृति और अपनापन इतना अधिक मैं अभी मतलब आज आज आज है कि नहीं ये तो नहीं तो कह सकता मगर आज से 20-25 साल पहले, पहले तक, तक वहाँ पर इतना अधिक अपनापन था कि बच्चों को साठ 70 100 किलोमीटर दूर से बस में बैठा दिया जाता था और ये कहा जाता था ड्राइवर और कंडक्टर से कि भैया इनको सुरक्षित पहुंचा देना तो बस वाला चूँकि हमारी पत्नी का घर जो था वो हाईवे मतलब जो सड़क थी उसी के पास था तो बस वाला उसी सड़क पर गाड़ी रोक करके बच्चों को छोड़ करके घर में आता था तो ये जो संस्कृति है ना कि साहब यदि मैंने कोई जिम्मेदारी उठाई है और तो मुझे उसे पूरा करना है हर हफ्ते शनिवार को बिठा दिया जाता था बस में और वो अ ड्राइवर साहब नहीं तो कंडक्टर जी हम लोग को दरवाज़े अम्मा बच्चा ना गैन कह के सुपुर्द करके वो बस लेके चले जाते तो हर हफ्ते सोमवार को सुबह सुबह हम लोगों को बस में बिठा दिया और लेकिन एक बात और भी बहुत तारीफ़ की है तब ये नहीं होता था कि बस लेट हो गई आई डोंट नो कैसे खुली सड़क थी ज़्यादा गाड़ियाँ सवारियाँ नहीं थीं और मतलब वो अट्ठावन किलोमीटर ठीक ठीक सवा घंटे डेढ़ घंटे में पूरे हो ही जाते थे तो हम लोग स्कूल चले जाते थे स्कूल दस बजे का होता था साढ़े नौ दस बजे का होता था हम लोग आराम से स्कूल पहुंच जाते थे इतना भरोसा इतना विश्वास आज तो हम लोग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है सुरक्षा के मापदंड मानदंड बहुत बदल गए और दुख है लेकिन ठीक है जौनपुर का हाँ ये बता दे जौनपुर का खरबूजा तरबूजा मूली इमरती वगैरह तो खैर हलवाई साहब बेनी राम जी के यहाँ की बात हो गई वहाँ जलेबी उफ उफ कचौड़ी समोसा इतना बढ़िया मिलता था कि वो स्वाद तो ढूँढ पाना मुश्किल है नामी गरामी दुकानों पे जाएँ शायद मिल जाए मगर वो बचपन के खाने खाए हुए चीज़ों का स्वाद शायद अब किसी को कहीं भी उत, उतने आराम से नहीं मिलेगा तो जौनपुर हमारे लिए तो हिस्ट्री जोग्राफी से परे परिवार था प्यार था और खेल कूद और लड़ाई झगड़ा था आपसी आपस में भाई बहनों का और रोज सुबह और शाम टहलना घूमना खेलना ये था और बाकी बात ये जो बता रहे हैं वो तो थी ही अच्छा साहब चलिए जौनपुर की बातें तो बहुत होती रहेंगी और लंबी खिच जाएंगी तो याद कर लें वो गाना कौन सा था जो पिछले हफ्ते जिसकी धुन आपको बताई थी हाँ वो वो था ना मैं दिल हूं भरा यही गाना था चलिए साहब तो इस हफ्ते का गाना आपको पहचानना है पहचानिए इसके साथ ही जौनपुर की कहानी बंद करते हैं और आपसे विदा मांगते हैं क्योंकि आपका बहुत समय ले लिया है और आपने वो समय दिया हम इसके लिए आपके आभारी हैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और एक और नए शहर के बारे में अपने विचार व्यक्त करते देखिए आपको मैं एक बात बता दूं मैं जब शहरों की बात कर रहा हूँ ना तो मेरे हिसाब से हर शहर की बात बताते समय उस शहर में मेरा क्या मनोभाव है अनुभाव मैं अनुभव है मैं उसके बारे में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बुरा मत मानिएगा शहर के निवासियों से मेरे मेरी क्षमा याचना है कि देखिए मैं आपके शहर के बारे में जो मैंने जैसा देखा मैंने जैसा महसूस किया वही बता रहा हूँ यदि आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर एक नोट, मैसेज या संदेश मुझे भेजिए या लिखकर भेजिए मैं वो लिखकर और पढ़कर अग, अगले अगले एपिसोड में प्रस्तुत कर एक बात चलते चलते हम बताना चाहेंगे कि हमने वहीं पे ये आते जाते देखा रोड साइड शॉप्स में चांदी का वर्क कैसे बनता है वो देखा और वहां पर उसमें जौनपुर का आए हो ऐसे बोला था जैसे बड़ी हिकारत हो ओके okay, सा तो मैं उस डायरेक्टर साहब को सावधान कर दू की हमारी पत्नी को आज भी उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है साँग. वैसे तो भोजपुरी फिल्म में गाना था चल कलकत्ता चल कलकत्ता चल जौनपुर जौनपुर हाँ ठीक है तो तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं नमस्कार नमस्कार कदम चाहे के नजर जाएंगे दिल के, जाए प्यार की राहों में प्यारा सफर भी जाए तो, क्या है फिकर मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहाँ ये ना पूछो कि ये ना पूछो कहाँ सजदे में उसने के झुक गया सुमा लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां मैं चली मैं चली